जब भगवान राम माया विगत हुए मन सर्पो से छुटकारा उनका हुआ तब सब हर्षर जूत सब बानर जितने थे सब प्रसन्न हो गए सबने देखा मुक्त हो गए गए, तो सबको पसंद प्रसन्नता हो गए तो इस प्रकार से युद्ध में नारद जी ने भी सहायता की और सहायता की गौरव ने भी आकर इन सब लोगों ने आकर के सहायता की तब आगे युद्ध आगे बढ़ता है फिर भगवान छुटकारा पाते हैं और जितने की वहाँ बानर फालू जितने हैं, वो सब पड़े हुए थे तो वो भी सब होश में आते हैं और फिर तो वो सब क्या करते हैं गयी गिरी पाद नखाए की सरसाय चले कमी कर बिकल कर लड़ पर चढ़े पड़ा ये हुआ के मैने अब वो सब जितने बानर फालू थे उन सब पत्थर पेड़ ये सब ले लेकर के नख के नाकू नहीं उनके ये सब ले लेकर के यही ले ले उनके अस्त्र तो शस्त्र है लेकर के सब दौड़े और निशाचर मेघनाथ को तो वैसे फेंक दिया गया था बाकी और जितने सेना थी निशाचरी सेना उसके ऊपर इन बानरों ने आक्रमण कर दिया तो उनको सब तो चलिए जमीन चर बिकल तो वो निशाचर देखा कि निशाचरों का उस समय कोई सेनापत नहीं है उनको जो है उनको इकट्ठा करके लड़ाने वाला उत्साहित करने वाला कोई नहीं है तो निशाचर लोग सब भाग खड़े होंगे और घर पर चढ़े पढ़ाए और क्या पढ़ाए मैंने भाग करके ये भाग करके किले के ऊपर कंगुरों ऊपर चढ़ गए निशाचर वहां से वो हो युद्ध करने लगे इस प्रकार से ये है युद्ध यहां तक पहुंचा अब आगे क्या होता है घटना देखो मेघनाथ जब वहां पहुंच गया पिता के पास जाकर के वहां गया रावण के पास जाकर के तब उसकी मेघनाथ की कथा सुनो आगे मेघनाथ कै जा विलोक लाजयति लागे गय गिरीवर कंदरा करोंजय मख अमन धरा या विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल तुल दारा मेघनाथ मख करै पावन ल मयावी देव सवन जौ प्रभु सिद्ध होद वेग पुनजीतिये सुनरूपति अतिशय सुखमांगदाद क लक्ष्मण संग जाओ सब भाई करह विध्वंस यज्ञ कर जाए तुम लक्ष्मण मारण देखी सभ सुर दुख दिमो मारियु तई बल बुद्धि उपायी जैन शर सुन भाई देखे देखे देखे सुग्रीव विभीषण सेन समेत तीन रहतीजन जबर गुबीर दीन सासन कठिनशंगकसुसाज सरासन तब तो प्रताप तव प्रतापरण धीरा घन वि गिराग बीरा ज्योति आज बधे विनि आव रघुपति सेवक जो, से जो सत शंकर सहाई तदपिता तघुबीर दुआई रघुपति चरण नाय शिरो चले उठरंदलमयंदनला संग सुभट हनुमंद हनुमत श्री आवर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो मै सब संगन की मेघनाथ के मूर्छा जागी कहते हैं उस समय फिर वो जहाँ पर रावण के पास गिरा जाकर करके वहां तो फिर होश उठाई थोड़ी देर में उसकी मूर्छा जागी मैंने होश में आया वो। तो पिता ही बिलो की लाजियत लागी आंखें कोनी तो देखा युद्ध छिट तो नहीं अब तो हम यहाँ पड़े, है जहाँ पर रावण खड़ा खड़ा हुआ और देखा की यहाँ हमारी मूर्छा तो जान गया की हम मूर्छ हो गए थे अब होश आया है तो हम यहाँ पर हैं जहां है जहाँ रावण युद्ध छिट नहीं है तो उसको लाजियत लागी माने लज्जित हुआ हो, लज्जित क्या? अब उसने कल देखना कैसी बाजरी दिखाता हूँ कैसा युद्ध करता हूँ उनको सबका ऐसा करता हूँ ये सब बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही थी और आज बेरोस पड़े हुए यहाँ पर तो उसको लगा के अपने बेरो में आकर के पराजित अपने आप को जान करके उसको लज्जा लग लगी अब तो उसने क्या किया उसमें ऐसी अवस्था में तुरंत गये गिरिवर कंदरा चुपचाप तो तो करके चल दिया और जाकर के उसका उसने तपस्या के लिए यज्ञ तपस्या रखी थी निकुमी त्याग जैसा कुछ याद स्थान था उसी पर्वत की उसी में उसने देवी की स्थापना कर रखी थी इष्ट देवों की और वहीं पर उसने यज्ञशाला बना रखी थी और वहाँ यज्ञ करता था तो वहां पर अपने यज्ञ करने के लिए वहाँ चल दिया तो तुरंत गिरिवर कन्दरा पहाड़ अंबोचा अब करो अजय मख असम धरा और यज्ञ कि करेंगे और अजय यज्ञ करेंगे कि हमको कोई जीत न सके ऐसा यज्ञ करेंगे तो इस यज्ञ तो का निश्चय करके वहाँ जाकर यज्ञ करने लगा <coughs> यज्ञ करता है वहां जा करके तो वहां जा करके अपने देवी की पूजा इष्ट देव की पूजा इत्यादि करता पूजा करके त्रि में उसका यज्ञ का कुंड चौकुर नहीं है अन्य स्थानों बाल्मीक अच्छा सब वर्ण विस्तार करते हैं तो आज कहते हैं उसका जो है वो आवन कुंड है जिसमें तांत्रिक यज्ञ जो होती इसी प्रकार कुंड में होते हैं अर्ध गोल और आधा काट जाए तो आधा जितना हो गया मन जिधर पर सीधा है और तब बैठ करके व्यक्ति हवन करता है और बाकी ऐसे गोलाकार है उसी में आदमी त्याग है और उसमें आवतियाँ दी जाती है तो आवतियाँ सब जैसे यज्ञ होते हैं वैसे उनकी साकिल सामग्री जो वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है अब जब ये मेघनाथ जब वहां पर यज्ञ करता है तो अपावन जैसे आगे चलकर विभीषण बैठे हैं अपवित्र यज्ञ करता है तो अपवित्रज्ञ के माने उसमें वक्त का भैंसों का मांस मथुरा इत्यादि का हवन करता है तो ये सब जो है अपवित्र यज्ञ है तो कहते हैं यह विभीषण मंत्र विचारा तब तो विभीषण ने यहाँ पर मंत्र विचारा के माने मंत्रणा की रक्त विचार किया कि आगे युद्ध में क्या होना चाहिए मेघनाथ इस प्रकार के तो ये जो विभीषण था तो विभीषण तो लंगे के रहने वाला है तो विभीषण के साथ में चार मंत्री भी है वे चार मंत्री विभीषण को दूध का काम करते रहते हैं सूचना देते रहते हैं इसकी पत्नी जो है विभीषण रहती है उसका नाम सुरमा है वो भी वही रहती है तो उसका भी फिर वो हो उसे पता जानकारी लंका जितनी है वो इनके द्वारा मिलती रहती है सब तो उन लोगों ने आकर के विभीषण को बताया कि मेघनाथ अब यहाँ से कहा गया है मेघनाथ गुफा में वहीं पर जहां पर कुछ करता वहां गया है और इस प्रकार से अपने आप को जिससे कि कभी हारे नहीं युद्ध में ऐसी अजय यज्ञ कर रहा है ये सूचना जैसी मिली तो विभीषण ने भी इस बात को भगवान को बताया सुनो नाथ बल अतुल उदारा भगवान के पास गया कहने लगा ये भगवान आप तो वैसे ही बड़े शक्तिशाली हो उदार भी हो ये सब बातें तो जरूर है पावन। लेकिन मेघनाथ तो बड़ा ही यज्ञ कर रहा है, अपावन यज्ञ कर रहा है और खल मायावी देव सतावन वो बड़ा दुष्ट है मायावी है देवताओं को सताने वाला है ये उसमें दोष है तो मैंने ऐसा कहकर ये बताया जिससे कि भगवान के मन में मेघनाथ को मारने के लिए विचारा हे और वो निश्चय करे उदार इसलिए कहा कि भगवान जो देवताओं के कृपा कर करें और ये मेघनाथ आदि का बद हो इसलिए जो है उनको भगवान को उदार भी कहा शक्तिशाली इसलिए कहा कि भगवान अपनी शक्ति का स्मरण करें और इसलिए मायावी तो ये, तो ये है, माया है देवताओं को सताने वाला है तो मायावी तो इस प्रकार बताया गया अभी तक जो उसने लीला की थी और जिससे की सब मानव सेना प्राप्त हो गई नाक फांस में आप बन गई सब उसकी माया मात्र थी और कुछ नहीं तो माया के कारण उसने ऐसा सब किया और दुष्ट है खल है मानी लोगों को पीड़ित करने वाला दुख देने वाला है इसलिए देवताओं को सताने वाला है कहते जो तो सो है, कहते अगर वो यज्ञ करता है और यज्ञ पूरी हो जाती तो सिद्ध हो जाएगी यज्ञ सिद्ध हो गई तो वैसे ही अभी मरना उसको मारना मुश्किल है और यज्ञ उसने कर ली तो, तो फिर और भी उसको मारना मुश्किल होगा ना तो वेग जीत न जा भगवान पर तो उसको जीतना और मुश्किल हो जाएगी बेग ना पाए जीता तो जाएगा लेकिन फिर और मुश्किल काम हो जाएगा तो ऐसा काम क्यों करो मुश्किल बने? सुगम है तभी कर तो सुख माना भगवान ने सुना और सुख माना भगवान को बहुत सुख हुआ सुख की बात इसमें क्या है भगवान ने सूचना होती है कि भगवान ने विभीषण से कहा विभिषण तुमने ये तो बात बहुत तो अच्छी कही उसका समर्थन किया कहा कि हम व्यवस्था करते हैं देखो अभी अभी को, को तो रास्ता बताई तो उसके प्रति इस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए ये लौकिक व्यवहार में भी है अगर कोई व्यक्ति सहायता करता है तो क्या करना चाहिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करके उसको कृतज्ञता व्यक्त करो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा अभी कहेंगे भाई आपने हमारी सहायता की बड़े प्रसन्न तो इसका भी अर्थ क्या हुआ कि हम आपके बहुत कर्तव्य हम ऐसे भी करते हैं भगवान बोले अंगदाद कपी ना और फिर उन्होंने भगवान ने क्या किया अंगदादी लोगों को बुलाया अंगद को पहला नाम दे दिया अंगद इत्यादि को बुलाया और जितने भारत हनुमान है और दूसरे लोग हैं इन सबको बुलाया ये अंगद का नाम पहले अंगद जो है वो हो बाली का पुत्र है और बाली जो है इंद्र का पुत्र मानो या अवतार मानो वो और इंद्र को इसी ने जो है ये ने ही परास्त किया मारा बांधा उसके साथ बहुत अत्याचार किया इंद्र दुखी तब से मेघनाथ ने हमको जो है वो परेशान कर रखा है तो उसको वो उसके कारण से वो इसको मानो अंगद को पता है तो अंगद अपने पिता के शत्रु को लेकर के उसके कारण से बदला लेने को चाहता है भगवान भी ये जानते हैं कि किसका किसके साथ बैठ है किसको किसके साथ घराया जाए तो ज्यादा उत्साह से लड़ेगा ये रणनीति है देखो नीतिया तमाम तमाम चलती है राजनीति रणनीति है ये सभी चलती है रणनीति है कि अब लड़ने के लिए तो कई है तो आम लोग हैं लेकिन कौन किसका शत्रु है पहले से उसी को उससे भराया तो अंगद को आगे लेकिन अंगद मार तो मारेगा नहीं उसको इसलिए अंगद को सहायक बनाया तो और फिर कहते हैं और कहा तुम लक्ष्मण जी के साथ जाओ तुम समझो लक्ष्मण के साथ जाओ सहायता करो लक्ष्मण जी की और कर्म विध्वंस यज्ञ कर जायी और तुम लोग जाकर के यज्ञ का विध्वंस करना तब ये क्या होगा और तुम लक्ष्मण अच्छा मारे हो रण वोही फिर तो भगवान लक्ष्मण जी के देख करके देखो जब उसके यज्ञ विध्वंस हो और यज्ञ करके आवे मैदान में लड़ने के लिए तब तुम उसे युद्ध करना तुम उसको मारना तो माने उस समय किस प्रकार होगा कैसे कैसे व्यवस्था सब हुई वो सब भगवान ने प्लानिंग बता दी देखो ऐसे युद्ध करना तुम लक्ष्मण मारे हो रण और देख सुर और भगवान ने कहा उसको मारे ही देना तुम देवता लोग बहुत दुखी है इसलिए हमको दुख को देख करके हमको भी बड़ा दुख हो रहा है चिंता है कि साक्षा जल्दी मरना चाहिए ऐसा निश्चय कर हैं भगवान तो मारे होते ही बल बुद्धि उपायी और भगवान कहते हैं कि देखो युद्ध करना जो तो केवल बल मात्र से काम नहीं चलेगा उसके साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी मारे होते ही बल और बुद्धि उपायी बुद्धि से उपाय करना बल तो भी लगाना तब वो मारे मरेगा मानो ये बताया जा रहा है यदि कोई व्यक्ति काम के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे तो केवल शक्ति से काम नहीं चलता उसके लिए भी है उपाय भी सोचने पड़ते हैं इसलिए ऋषियों ने इससे छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के प्रैक्टिकल टिप्स ढूंढ रखे थे उन्होंने और उन्हीं का सहारा लेकर के और फिर इससे छुटकारा पाते थे मुक्त होते थे तो वैसे ही भगवान समझाते हैं उसको कहते हैं देखो इसको जो मारना है इसको बलबुद्धि उपाय के द्वारा उसको मारना जय चीजें निश्चर सुन भाई और अगर ये मरेगा तो निशाचर और भी शक्तिहीन हो जाएंगे चीजें मैंने घटेंगी धीरे धीरे नष्ट होंगे इसलिए पता चलता है कि जब कामरूपी शत्रु आ, उसका हृदय में विनाश होता है तब जो क्रोध लोभ मोह मच्छर इत्यादि जितने भी है ये विकार भी ये भी सब निशाचर है ये भी कमजोर पड़ जाते हैं ये सब नष्ट होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि अन्यन्या जितने भी दोष दुर्गुण है कटवचन है झगड़ा कट के साथ है लोगों को जो है वो हानि पहुंचाना है उनसे भैर भाव मानना है उनका तिरस्कार करना है ये सब बातें जितने दुर्गुण है ये सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे जहाँ कामना समाप्त हुई ये सब समाप्त हो जाएंगे सब कमजोर पा जाएंगे जाम बंत सुग्री व विभीषण सेन्य समय रहे जन उसके बाद भगवान जो इन तीनों का संबोधन करते हैं कि जान तुम भी साथ रहना सुग्री विभीषण तुम भी वही रहना मैंने सब साथ में रहना इनके लक्ष्मण के साथ माने माना अंगत इत्यादि जो और बानर हैं ये जाएंगे यज्ञ विध्वंस करने में डर लग जाए तो लक्ष्मण ये अकेले न पड़ जाएं तो इनके साथ में तुम सब लोग रहना ऐसे करके उनको बता देते कौन कहाँ रहेगा कैसे युद्ध होगा तो जड़ विभरी दीन अनुशासन तो इतना यहाँ तक अनुशासन आज्ञा थी भगवान ने आज्ञा बता दी और व्यवस्था कर दी कैसे युद्ध होगा सुनिए कटन संघ तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कमर में अपने तर्कसा धनुष युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं चलिए प्रभु प्रताप और धरण धीरा भगवान श्री राम जी की महिमा को अपने हृदय में धारण किया स्मरण किया जो कुछ हम करेंगे ऐसे भगवान की शक्ति से वाला वही हृदय में विराजमान है वही सहायता करेंगे सामर्थ्य से तब प्राप्त होगी ऐसा विचार करके लक्ष्मण चलते है और प्रतिज्ञा करते हैं देखो कि बोले घने गंभीर गिरा गंभीरा और फिर वो उन्होंने बड़ी गंभीर गिराज इस प्रकार से बड़ी गंभीरता के साथ लक्ष्मण जी बोलते हैं कहते हैं कि जो जी जो ते ही आज पथे बिन वामो अगर आज मैं इसको बिना हमारे हुए लौटता हूँ तो रघुपत सेवक न कहा हूँ तो फिर भगवान का क्या सेवा भगवान का सेवक है तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं की आज उसे हम मारी देंगे जौ सत्संकर सहाय ऐसी प्रतिज्ञा की अगर एक क्या सैकड़ो शंकर भी आ जाए और वो भी उसकी सहायता करने के लिए आ जाए तबी हतर दुहाई तब भी कहा तो है भगवान आपकी दुहाई है आपकी शपथ लेकर के शपथ आपकी शपथ है की हम उसे मार करके ऐसा प्रतिज्ञा क्या अब देखो ये प्रतिज्ञा के मैंने अहंकार नहीं है ये संकल्प है साध साधक के अंदर संकल्प होना चाहिए अहंकार तो नहीं होना चाहिए अहंकार के तनाश करने के लिए भगवान किशान है भगवान का स्मरण रखो उनकी सहायता मांगो उनका फल अपने मन में रखो ये समझे जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान की शक्ति से कर रहे हैं साधारण सफलता उसी से मिलेगी इसलिए अहंकार तो नहीं पाएगा लेकिन प्रतिज्ञा करो डरता अपने मन में लाओ कि हमें जो जिस साधारण हम आगे बढ़ना है तो हमें इसमें आगे बढ़ना है आज निश्चय ही हम यही इस प्रकार का साधना करेंगे जैसे की उनका गौतम बुद्ध की बात आती बोध वृक्ष के नीचे बैठे है गौतम बुद्ध ये आसने शुष्य दि इस आसन के ऊपर हम बैठेंगे उठेंगे नहीं चाहे घरे सूख करके पत्ते की तरफ जाए सही रहे चाहे न रहे लेकिन मैं जब तक की सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक, तक उठने वाला नहीं तो मैंने ये सूचित इस बात की है अहंकार की बात नहीं है इसमें प्रतिज्ञा की बात दृढ़ता होनी चाहिए साधकों में दृढ़ता नहीं होती इसी के कारण सुन में सफलता नहीं दिखाई देती कोई नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ऐसे करके जो है वो ठोला रहेगी तो बरसों चलता रहेगा एक जन दो जन कब चलते रहे इसी प्रकार उसमें साधना में सफलता तभी देखने में आती है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प होता है तो मैं तो ऐसा करके ही रहूंगा निश्चय करके इसी प्रकार होगा साधना में टल नहीं सकती साधना में विफल नहीं हो सकता निश्चय ऐसा करूंगा ऐसा अपने भीतर बल रखना चाहिए ये बल जो है ये है इस प्रकार की दृढ़ता सत्यगुण का लक्षण है तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं कर सकते तमोगुणी आरसी अरे अभी क्या कौन जल्दी पड़ी है अभी तो तमाम जिंदगी पड़ी हुई पढ़ाते तक कर ही लेंगे आखिरकार जब शरीर छूटे जाए तब देखा जाएगा उसी समय तो भगवान का नाम याद आना चाहिए अभी का जल्दी तब कर लेंगे और ये इस जिंदगी में चलो तमाम सुख प्राप्त हो गए इतना धन मिल गया है इतना वैभव मिल गया है इस जीवन में चलो इसी का सुख भोग अगली जिंदगी में देखा जाएगा उस तो समय यही कर लेंगे ऐसे करके समुगुणी लोगों के इस प्रकार की जब दीर्घ सूत्रता कहलाती है लापरवाही करके अगले जीवन के लिए टालते कहते हैं इनके भी देखो पुस्तकें जितनी पढ़ो स्वामी जी की गुरुदेव की भी उसमें भी कहते हैं कहते हैं कि आध्यात्मिक साथ साधना करने का सबसे अच्छा अवसर कौन है आज और अभी नेक्स्ट मोमेंट में कैसे गुरु तो इसके मैंने क्या ये सब देखो सिद्ध पुरुषों की ये अनुभव है और ऋषि मुनि इसी प्रकार बोलते हैं वैसे गुरुदेव के वचन में इसकी मानी ये है कि डरता होनी चाहिए और उसके लिए विलंबित नहीं कि आगे आज नहीं तो कल हो जाए कल नहीं तो परसों हो जाएगा ऐसी करके नहीं और दुनिया भी काम है वो आज के कल हो जाए भले हो जाए लेकिन आध्यात्मिक साधना वो आज होनी चाहिए उसके लिए कल कोई नहीं आज ये बनती है प्रायोरिटी किस बात की कि? काम तो तमाम दुनिया भर के काम है पर तो लोगों की प्रायरिटी होती है दुनिया के काम की तो तहली इनको कर लो तैली इनको कर लो साधना को बाद में रख कोई आप जानते हैं कि तो साधना के साथ में सिंसियरिटी की बात नहीं हुई वो जी साधना करनी है पहले दुनिया के काम होने बाद इस प्रकार सब इस प्रकार कहते हैं लक्ष्मण जी इस प्रकार कहते हैं कि आज हम उसको पत्र फिर आज कह जयी आज का हूं आज उसको मार्ग समाप्त करते हैं आज उसको कल के नहीं छोड़ेंगे उसको <coughs> तो इसी प्रकार जैसा लक्ष्मण बोलते हैं ये भी मार्गदर्शन है साधकों के लिए अहंकार से मुक्त होने के लिए तैयारी कह दिया प्रो तो प्रताप और धरण धीरा भगवान का प्रताप को हृदय में धारण करके बोलते हैं कि अहंकार से छुटकारा पाने के साधन दोनों बात है अहंकार रहित भी और द्रौपदि भी तो रघुपति चरण नाय सिर्फ और चले तुरंत अनंत बस लक्ष्मण जी अनंत लक्ष्मण जी जी वो भगवान के रघुपति भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसके साथ चल दे सं अंगद नील मयंद नल और संग सुभ हनुमंत और उनके साथ में अंगद है नील है मयंद है नल है जिनके के नाम ऊपर भगवान ने नहीं लिए है वो सब अंगराज जैसे कह दिया था पहले ना कि भगवान बोले अंगराज कपिनाना तो यहाँ उनके नाम बता दिया अंगद के साथ में कौन है नील मयंद नल ये सब कुछ है। हनुमान का भी नाम ऊपर नहीं था तो उनका भी नाम फिर गिना दिया संग सुभट हनुमंत हनुमान जी तो ये सभी सभी योद्धा लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए और कजनारोभा युद्ध होता है अब कैसे युद्ध है उसको कर दे यही होगा रघुपते हृदय सुदीए सक्यं बदमी चुना भक्ति प्रयचर भुपुंगव निर्भरा मे काम आदिदोष कुरान श्रीराम जय राम जय जय राम जय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 and